विवेक ख्याप्लवा विवेकवाप्लवा विवेक विवेक ख्या का विशेषण है विप्लवाति ही हंगो हंगो पहले क्या बताया गया है दुख बताया बताया ना और क्या बताया कि वो कैवल्य भी बताया तद्यवल्य वो दृश्य वो पुरुष का कैवल्य है क्या बुद्धि और पुरुष के संयोग का ठीक है बुद्धि और तू के संयोग का अभाव क्या है कैवल्य है अविद्या को भी कई लगा है था ना तो बात यह अविद्यात होने पर क्या होता है वो सही मिली लेता है नीचे कई बल्य को बताया यहाँ पर हानो काया सूत्र में है हानो उधनम मोक्ष का साधन क्या है अब इसलोवा अभिवेक अब हाँ अविप्लोव विवेक ख्या अविप्लव का अर्थ होता है विप्लव अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान वाली या विप्लवा का अर्थ है मिथ्या ज्ञान से रहित मिथ्या ज्ञान से रहित विवेक ख्याति मोक्ष का उपाय है क्या अर्थ गया अब अविप्लव विवेक ख्याति हान का उपाय है अर्थात मिथ्या ज्ञान से रहित विवेक ख्याति मोक्ष का उपाय है मोक्ष का उपाय कौन है रही विवेक मोक्ष का उपाय ज्ञान से रही विवेक विवेक ज्ञान से रही तो ऐसा विवेक ख्या ख्या का ज्ञान विवेक ख्या का तो होता है विवेक का ज्ञान विवेक का ज्ञान मतलब भेद का ज्ञान कैसा भेद का ज्ञान मतलब बुद्धि और पुरुष के भेद का ज्ञान बुद्धि और पुरुष के भेद का ज्ञान मतलब अलग अलग बुद्धि और पुरुष का ज्ञान या कहीं ये बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान ये विवेक ख्या होती है तो ध्यान देंगे ज्ञान भी दो प्रकार का होता है परोक्ष और शास्त्र सुन करके जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है परोक्ष होता है शास्त्र से शास्त्र का अध्ययन करके आपने विवेक ख्याति को समझ लिया तो आपको विवेक ख्याति होगी है ना लेकिन वो कैसी है परोक्ष है और जो परोक्ष विवेक है परोक्ष जो ज्ञान होता है तो वो पूर्णता मिथ्या ज्ञान से रहित होता है मिथ्या ज्ञान की संभावना रहती है परोक्ष ज्ञान होने पर मिथ्या ज्ञान हो जाता है इसे हजार बार सुन लिया की देश से भिन्न हम हैं, लेकिन फिर भी क्या है देह में बुद्धि हो जाती है है ना? परोक्ष ज्ञान होने पर भी हो जाती है क्या हो जाती है देह में परोक्ष ज्ञान होने पर भी मिथ्या ज्ञान हो जाता है तो यहाँ पर देखेंगे कि अब विप्लवाकर क्या होगा मिथ्या ज्ञान से रहित विवेक छाती मिथ्या ज्ञान से रहित जो विवेक छाती होगी वो अपरोकैसी होगी अब कैसी होगी मिथ्या ज्ञान से रहित तो मिथ्या ज्ञान से रहित विवेक ख्याति मोक्ष का उपाय है एक दो पंक्तियाँ लिख लो शास्त्रजन्यम सत्त पुरुषान्यता प्रत्यय क्या क्या पहले एक तुम सी भाष्य की देख लो फिर लिखना विवेक विवेक प्रत्ययोग क्या है सत्य पुरुषान्यता प्रत्ययोग बुद्धि बुद्धि और पुरुष का भेद ज्ञान बुद्धि और पुरुष का भेद ज्ञान हाँ मतलब बुद्धि और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान बुद्धि और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान बुद्धि से पुरुष की भिन्नता का ज्ञान बुद्धि से पुरुष की भिन्नता बुद्धि से पुरुष की भिन्नता का ज्ञान विवेक छाती है विवेक छाती लिखा हो गया हु बुद्धि से पुरुष की ज्ञान विवेक छाती है लिखिए थोड़ा शास्त्र जन्यम सप्त पुरुषान्यता ख्याति शास्त्र जन्यम सप्त पुरुषान्यता छाती ही शास्त्र पुरुषान्यता अच्छा, परोक्ष ज्ञान रूपम आपने क्या लिखा अभी शास्त्र तो सप्तुर ठीक है, है अन्य सत्य पुरुषान्यता ख्याति या सत्य पुरुष अन्यता प्रत्यया बात लिखी है ना आगे लिखना परोक्ष ज्ञान रूपम, अच्छा एक मिनट थोड़ा वो जो है न, ये ना ये हाँ। परोक्ष क्या लिखा है रूपम परोक्ष ज्ञान रूपम लिखा अपने ज्ञान यूतम तद तद तद मिथ्या ज्ञान यूतम परोक्ष ज्ञान रूपम लिखा है ना तद मिथ्या ज्ञान यूतम यूतम hmm. का तो था है ना हाँ तिथ्या ज्ञान यूतम यूतम युतम है तिथ्या ज्ञान यूतम लिखो अथवा तिथ्या ज्ञान युक्त हो गया समाधिज तदेव अपम मिथ्या ज्ञान रहितमचा क्या लिखा समाधि तबेवा अपरोक्षम मिथ्या ज्ञान रहितम क्या इसको समझो शास्त्र से जन्म मतलब शास्त्र से होने वाला क्या सप्तान बुद्धि और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान तो, तो ये, ये कैसा होगा जो शास्त्र से जन्म बुद्धि और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान है ये परोक्ष ज्ञान है या अपरोक्ष ज्ञान है तो लिखा है ज्ञान रूप ज्ञान है ठीक है परोक्ष ज्ञान रूप क्या है शास्त्र से जन्म तत्पुरुषान्यता ख्याति और तद तद कर वो परोक्ष ज्ञान वह परोक्ष ज्ञान क्या है बीच दिश्च बीच में मिथ्या ज्ञान आ है हैं बोझे भाई बात हाँ परोक्ष ज्ञान के होने पर मिथ्या ज्ञान की संभावना रहती मिथ्या ज्ञान हो जाता है समाधि जन्म तेव और समाधि से जन्म वही कौन सत्पुरुषान्यता ख्याति या विवेक ख्या और समाधि से जन्म वही ज्ञान कौन सत्य पुरुषान्यता वही अपरोक्ष होता है है समाधि से समाधि समाधि होने पर वो क्या होता है? होता है है भी तो क्या है कि वो ध्यान धारणा आया था ना पहले हाँ mm. तो क्या यम नियम आसम प्राणाय धारणा ध्यान ध्यान की ही उन्नत अवस्था क्या है समाधि चित्त को एक स्थान में लगाना क्या है आपका धारणा है ना और ध्यान में क्या है क्या था ध्यान ज्ञान हाँ लक्ष्य चित्त की वृत्ति का एकाकार होना है ना चित्त की वृत्ति का एकाकार होना क्या है आपका ध्यान है तो एक चिंता है ना वो ज्ञान है ना ये और उसी की उन्नत अवस्था क्या है समाधि है तो समाधि से ही अपरूप होता है ऐसा जिंदगी भर 40-50 साल बेदान पढ़ते पढ़ाते कुछ नहीं पाता है तो समाधि लगती नहीं किसी की कि आती नहीं बड़ी मुक्ता बनी रहती है शब्द जाल में प्रसंज में क्या है वो बनी रहती है। वही होता है पल्ले कुछ कुछ नहीं करता अच्छा समाधि जन्मे समाधि से जन्म वही ज्ञान समाधि से जन्म वही विवेक ख्याति अपरुक्ष हो जाती है।, है वही क्या होती है सतपुरुषा ख्याति अपरोक्ष होती है तथा मिथ्या ज्ञान से रही हो जाती है अपरोक्ष समय पर मिथ्या ज्ञान आएगा इसकी जरूरत है पहले के लोग जो है इसका अभ्यास ध्यान का जरूर करते थी अब तो जैसे सामान्य लोग जो ना है ना, द्यान, द्यान नहीं है। नहीं है। ना। ए, ध्यान नहीं करते है न क्योंकि पढ़ने वाले भी ध्यान ध्यान करते है इसीलिए कोई अनुभूति नहीं हो जाती है ना बीबी ध्यान नहीं करते परमात्मा वित्त को एकाद्र नहीं करते समस्या को नहीं देखती है गोपिलोजी का ज्ञान हो जाता है अब देखेंगे तो समाधि से जन लगाई ज्ञान अक्रोकाम से रही है पंक्ति देखेंगे तो पहले तो परंपराएं साधना के सब ऐसी थी, थी कि जिससे साक्षात पार हो जाए वही साधना थी अनंत भाव से लोग भगवान का भजन करते थे साधना करते थे गुरुजन भी दीक्षा के समय ही अनुभूति करा देते थे लक्ष्य सबका एक रहता था ना वृक्ष प्राप्त करना साक्षात्कार और लक्ष्य उठना महान नहीं है इसलिए सब ये हो गया पंक्ति लगाएंगे तो मिथ्या ज्ञान से रही विवेक छाती तो ऐसी होगी अब रुख सुन होगी ना कि मिथ्या ज्ञान से रही विवेक का उपाय है का ज्ञान या बुद्धि और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान विवेक छाती है सात मिथ्या ज्ञानते है सावृत्त मिथ्या ज्ञाना तू सा साम पूर्व का परामर्श होता है पूर्व में क्या लिया विवेक छाती विवेक्या विवेक छाती है किंतु किंतु विवेक छाती तू है ना जब की मिथ्या ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है जिससे ऐसी विवेक क्या करना पड़ेगा किन्तु मिथ्या ज्ञान से युक्त विवेख्या क्या अर्थ हो जाएगा अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना लिखा है ना कि जिससे मिथ्या ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है ऐसी विवेक ख्याति को क्या कहेंगे अनिवृत्त मिथ्या ख्याति क्या कहेंगे अनिवृत्त अनिवृत्तान किसको कहेंगे जिस विवेक ख्याति से मिथ्या ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है मिथ्या ज्ञान युक्त विवेक ख्याति क्या हो जाएगा हाँ मिथ्या ज्ञान युक्त विवेक ख्या हाँ, तो अर्थ हो जाएगा इसका ठीक hmm, है कि मिथ्या ज्ञान, ज्ञान से युक्त विवेक अर्थ है खंडित हो जाती है मिथ्या ज्ञान से युक्त अथवा मिथ्या ज्ञान से रहित मिथ्या ठीक है आपको मिथ्या ज्ञान से युक्त विवेक ख्याति अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान है ना मिथ्या ज्ञान से युक्त विवेक ख्या शास्त्र लेना विवेक ख्यान से युक्त साकार पुरुषा ज्ञान नेता से युक्त विवेक ख्या प्लत खंडित हो जाती है मिथ्या ज्ञान से युक्त विवेक कैसी होती है खंडित हो जाती है मतलब बीच में नष्ट हो जाती है बताई सच में जब तक अप्रोक्ष नहीं होगा परोक्ष ज्ञान बना रहेगा वो खत्म समाप्त भी हो जाएगा मिथ्या ज्ञान संयुक्त विवेक शादी खंडित हो जाती है खंडित हो जाती मतलब अवरो ज्ञानम दग्ध बीज भाव दंड प्रसव मिथ्या ज्ञानम जब मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान कल बताया था ना अविद्या ज्ञान कल बताया था ना कि जब पंच पर अविद्या है ना जब मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज को प्राप्त होकर दग्ध बीज रूपता को प्राप्त होकर मतलब जले हुए बीज वाला होकर ध्यान देना मिथ्या ज्ञान की वासना आया है न कल मिथ्या ज्ञान की वासना का तो मतलब क्या मिथ्या ज्ञान के संस्कार बताइए मिथ्या ज्ञान के संस्कारों से क्या उत्पन्न होगा मिथ्या ज्ञान है नीथ्या ज्ञान के संस्कारों से क्या उत्पन्न होगा मिथ्या ज्ञान तो बता सकते हैं की मिथ्या ज्ञान का बीज क्या है संस्कार है ना तो जैसे कि बीज की दग्ध हो जाने पर उसका अंकुर नहीं होता है तो मिथ्या ज्ञान का बीज है उसकी वासना उसमें संस्कार वो दग्ध हो जाएंगे तो फिर मिथ्या ज्ञान होगा तो मिथ्या ज्ञान का बीज क्या है न. न. संस्कार तो जले हुई भी मतलब दग्ध बीज वाला दग्ध बीज रूपता को प्राप्त कौन मिथ्या ज्ञान जब मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज रूपता को प्राप्त होकर बंध प्रसवम संपदे बंद प्रथम संपर् का अर्थ है यहाँ पर ये यह ऐसा कार्योत्पादन कार्योत्पादन सामर्थ्य रहित प्रसोध देने के समान मतलब कार्य को उत्पन्न करने के सामर्थ्य से रहित जब मिथ्या ज्ञान दग बीज रूपता को प्राप्त होकर कार्य को उत्पन्न करने के सामर्थ्य से रहित हो जाता है होगा कार्य उत्पन्न करने के सामर्थ्य से रहित हो जाता है बंध प्रसूल कार्य है कार्य उत्पादन सामर्थ्य कार करने के सामर्थ्य हो जाता है कार्य उत्पन्न करने के सामर्थ्य हो जाता है मिथ्या ज्ञान क्यों क्योंकि उसका बीज दर्द हो जाता है बीज क्या है आपका संस्कार अच्छा और मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान का कार्य क्या है वो बंधन मिथ्या <स्थिया> ज्ञान का कार्य क्या है दुख रूप संसार किसका का है? कार्यु अविद्या अविद्या का था ना? चलिए तब फिर क्या जब मिथ्या ज्ञान दग रूपता को प्राप्त होकर कार्य उत्पन्न करने के सामर्थ्य से रहित हो जाता है या कार्य उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है कार्य क्या है आपका बंधन या दुख रूप संसार अच्छा सदा कर तब विधुत क्लेश रज का क्लेश रूप रज ऐसी क्लेश रूप ज से रहित हाँ। तब क्लेश रूप रज से रहित सत्थ बुद्धि सत् या बुद्धि तब क्लेश रूप रज से रहित बुद्धि की अत्यंत निर्मलता होने पर आरोप परे कर या उत्कृष्टे और बड़ी शार्जे कर थे निर्मल निर्मल या निर्मलतायाम तब क्लेश रूप रज से रहित बुद्धि सत् की उत्कृष्ट निर्मलता होने पर या बुद्धि सत्ु की अत्यंत निर्मलता होने पर पर एक करते अत्यंत अत्यंत निर्मलता किसकी बुद्धि की अच्छा तो जब मिथ्या ज्ञान के संस्कार नष्ट हो, तो तो हो गए तो मिथ्या ज्ञान रहेगा नष्ट हो गए ज्ञान के संस्कार भी नहीं रहे मिथ्या ज्ञान भी नहीं रहा तो बुद्धिशत्व कैसा होगा दोषयुक्त होगा की निर्मल होगा तो तब बुद्धिशत्त निर्मलता होने पर तथा परस्याम वीकार संज्ञा उत्कृष्ट वसीकार संज्ञा के वैराग्य के होने पर ये आ चुका है ना पहले वसीकार संज्ञा के या वसीकार के तब के होने पर वर्तमान चित्त वर्तमान चित्त वर्तमान चित्त के विवेक प्रत्यय प्रवाह कर विवेक छ्या का प्रवाह वर्तमान चित्त की विवेक छाती का प्रवाह निर्मल हो जाता है विवेक छाती का प्रवाह निर्बल हो जाता है विवेक ख्या क्या है संप्रज्ञात समाधि की एक उन्नत अवस्था है जो योग दर्शन की समाधि या वो कोई जल है क्या ज्ञान रूपा है कि नहीं है हाँ तो योग शास्त्र की समाधि का खंडन नहीं करना चाहिए जो हट योग की समाधिया है वो ही हो सकती हैं। योग शास्त्र की समाधि नहीं ध्यान रखिएगा है नही है बल्कि निरिध्यासन की निरिध्यासन ध्यान एक ही है और निरिध्यासन की उन्नत अवस्था है वो तो समाधि ना है ना उसमें भागवत की क्या लीमत कहते हैं में चतुर्श्लोक परमेर समाधि ना परम समाधि से जो है ना उसमें साक्षात्कार बताया गया है परमेर समाधि ना कि परम समाधि से बोध होता है ऐसा भगवत को बचाएंगे अब देखेंगे तब रूप रहित बुद्धि सत्व की अत्यंत निर्मलता होने पर उत्कृष्ट प्रतिकार संजक वैराग्य होने पर वर्तमान तो उत्कृष्ट प्रतिकार संजक बैराग्य होने पर वर्तमान या उत्कृष्ट याग्य के होने पर विद्यमान बुद्धिशत्व की विवेक ख्या का प्रवाह बुद्धिशत्व की विवेक ख्याति का प्रभाव विवेक ख्याति का प्रवाह ये किसका है बुद्धिशत्व का है ना बुद्धिशत्व की विवेक ख्याति का प्रवाह निर्मल होता है मतलब दोष रहित होता है निर्मल प्रवाह ऐसा विवेक ख्या का कि विवेक ख्या लगातार चलती रहे तो वो निर्मल कही जाती है तो निर्मल गंगा निर्मल गंगा चलना है। निर्मल निर्मल प्रवाह है मतलब जल कैसा है शुद्ध है उसमें मध्य में कोई मिश्रण नहीं है तो विवेक ख्याति के मध्य में यदि कोई विषयाकार वृत्ति आ जाए विषय का चिंतन हो जाए तो निर्मल हो पाएगा आपका विवेक तो छाती का प्रवाह निर्मल होता है अच्छा जी स विवेक छाती अब छाती जो है ना ये क्या हुआ कि यहाँ पर ध्यान देना क्लेश रूप्रज से रही और उसका संस्कार दग्ध हो गया संस्कार दग्ध हो गया है ना मिख्या ज्ञान का संस्कार अच्छा किससे विवेक छाती के अभ्यास से विवेक छाती से इधर दग्ध हुआ है अब वो दग्ध हो गया तो फिर विवेक छाति निर्मल हो गयी ना वो मोक्ष का उपाय है अच्छा ध्यान देंगे सविवेक्याप्लवा हानस उपाय अप्लवा स विवेकवाप्लवा कर हो जाएगा मिथ्या ज्ञान कि मिथ्या ज्ञान से रहित या मिथ्या ज्ञान से सुन हुआ विवेख्या सुन्य हुआ विवेक्यान से रहित हुआ विवेख्या कर रहे मोक्षा लग गया मिथ्या ज्ञान से रहित अब आक्रोश होने पर मिथ्या ज्ञान आएगा नहीं आएगा है ना हो हो गया ना और संस्कार भी गए तो तो अब ही जाएगा तो ये अपना सुखाया मोक्षाया तिथ्या ज्ञान दर्द बीजो बीज भागो दशा कर उस तस्मात्ना उस कारण से मिथ्या ज्ञान का मिथ्या ज्ञान का बीज को प्राप्त करना मिथ्या ज्ञान का दग्ध बीज रूपता को प्राप्त करना मतलब मिथ्या ज्ञान बीज को प्राप्त करना मतलब मिथ्या ज्ञान के बीज संस्कारों का जल जाना मिथ्या ज्ञान के बीज संस्कारों का जल जाना इसका मतलब क्या है पुनः प्रसाह क्या पुनः आप और पुनः कार्य की उत्पत्ति न होना कार्य की उत्पत्ति न होना मतलब पुनः संसार की उत्पत्ति न होना पुना बंधन की उत्पत्ति न होना यह मोक्ष का मार्ग है किस शब्द का अर्थ है तो बताते हैं हनस्त उपाय सूत्र में आया है ना हाँ हन उपाय हनस्त उपाया हनस्त तो का मोक्षस्थ उपाय का अर्थ है मार्ग तो मोक्ष का मार्ग या मोक्ष का साधन है अच्छा कसो करते है की उस कारण फिर मिथ्या ज्ञान की दर्द दर्द बीच रूपता को प्राप्त हो जाना मिथ्या ज्ञान के बीज संस्कार का दर्द हो जाना और पुनः क्या है कि दुख को ना करना पुनः बंधन को ना करना इस इस प्रकार यह मोक्ष का मार्ग या कहा गया ऐसा जोड़ लेना इस प्रकार यह मोक्ष का मार्ग कहा गया जोड़ लेना कोई असुविधा हो तो कल पूछ लेना हमसे चलिए आगे कहा तस्य तस्य क्या लेना है सूत्र में आए हुए तस् इस पद के द्वारा प्रत्युदित ख्यापन्न विवेक ख्याति वाले योगी का प्रत्याम कर कथन होता है या ग्रहण होता है तस् इस पद के द्वारा निस्पन्न विवेक छाती वाले योगी का ग्रहण किया जाता है है है ना? निस्पन्न विवेक छाती वाले मनुष्य का ग्रहण किया जाता या कथन किया जाता है निस्पन्न विवेक छाती वाला मतलब जिस योगी की विवेक छाती हो चुकी है जिस योगी की विवेक छाती हो चुकी है उस योगी को क्या कहेंगे निस्पन्न विवेक ख्याति वाला योगी लग गया इस पद के द्वारा निष्पन्न विवेक छाती वाले योगी का कठन किया जाता है सूत्र लगाएंगे दस अर्थ है कि विवेक छाती वाले योगी की विवेक छाती वाले योगी की प्रांत भूमि प्रज्ञा प्रांत भूमि प्रज्ञा का अर्थ है अंतिम स्तर वाली प्रह। प्रह। अंत है ना अंतिम स्तर वाली प्रज्ञा अंतिम स्तर वाली प्रज्ञा का मतलब है की उन्नत स्तर वाली प्रज्ञा प्रज्ञा का स्तर और उन्नत होना चाहिए मतलब क्या है वो आत्मा होना चाहिए तो जो अंतिम में जो स्तर होता है ना उसको क्या कहेंगे अंतिम स्तर अथवा उन्नत स्तर प्रांत स्तर प्रांत भूमि तो देखेंगे विवेक ख्याति वाले योगी की प्रांत भूमि या विवेक ख्याति वाले योगी की उन्नत स्तर वाली प्रज्ञा सात प्रकार की होती है उन्नत स्तर वाली प्रज्ञा सात प्रकार की होती प् है लग जाएगा अब ध्यान देंगे भारत में सत्य पद के द्वारा निष्पन्न विवेक ख्या वाले या विवेक ख्या से युक्त योगी का ग्रहण किया जाता है या कथन किया जाता है सप्तः है तो सप्तः अशुद्ध आवरण मलापगमत सप्तधा अशुद्ध आवरण मलापगमात्त प्रत्यारा अनुत् सत सप्त प्रकारा एवं प्रज्ञा विवेकिनोती अशुद्धि आवरण है न तो ऐसा कर लेना सप्तः इस पद से ज्ञात होता है कि सप्तधा इस पद से ज्ञात होता है कि क्या अशुद्ध आवरण है ना कि अशुद्धि का आवरण जैसे ईंट का आवरण बना देते हैं ना लोहे का आवरण बना देते हैं वैसे अशुद्धि का आवरण अशुद्धि क्या है यहाँ पर अविद्या अशुद्धि क्या है अविद्या के आवरण रूप मल के निवृत्त हो जाने से अब गांत है न आवरण के स्थान पर क्या है अविद्या अशुद्धिक अविद्या अविद्या आवरण के स्थान पर क्या है हाँ। तो अर्थ हो जाएगा अविद्या के आवरण रूप मल की निवृति होने से अविद्या से आवरण रूपी मल की निवृति किससे होगी विवेक छाती है ना विवेक ज्ञान रूप है उस पे क्या है अविद्या अविद्यावृत्त हो जाएगी तो अविद्या के आवरण रूप मल की निवृत्ति होने के कारण जब आवरण रूप मल निवृत्त हो गया तब बुद्धि कैसी होगी निर्मल होगी ना आवरण आवरण अविद्या का आवरण थोड़ा ध्यान दो जो अविद्या का आवरण का लगा दिया ना ये हिंदी में लगा दिया है इसका प्रयोग होता है औपचारिक वैसे अविद्या ही आवरण है आवरण अविद्या ही आवरण ये समझ लेना पर एक मल भी शब्द है ना तो हिंदी में वाक्य बनाना इसलिए ऐसा कह दिया जैसे ईट का आवरण लगा दिया लोहे का आवरण लगा दिया तो ईट और लोहा ही आवरण बन जाते हैं पर ऐसा वो का लगा औपचारिक हिंदी में प्रयोग हो जाता है लग गया तो आवरण क्या है अविद्या ही आवरण समझ लेना है कि अविद्या के आवरण रूप मल के निवृत हो जाने से तो आवरण रूप मल की निवृत्ति किसके द्वारा हुई विवेक ख्याति के द्वारा अब विवेक ख्याति का निर्मल प्रवाह चल रहा है तो फिर क्या है कि चित्त में दूसरी वृत्ति आएगी सुखाकार दुखाकार मोहकार वृत्ति आएगी विक्तांकालिक वृत्ति आएंगी तो वही है सपा इस कथन से याज्ञात होता है कि अविद्या से आवरण रूप मल की निवृत्ति हो जाने से या आवरण रूप दोष की निवृत्ति हो जाने से चित्त की अन्य वृत्तियों की उत्पत्ति न होने पर अर्थ है अन्य वृत्ति प्रत्यक होता की अन्य वृत्तियों की उत्पत्ति न होने पर जब दोष हट गया तो और क्या व्यक्त का वृत्ति होंगे सुखाकर दुखा कर मुहा तो चित्त की अन्य वृत्तियों का उदय न होने पर विवेकिन विवेकिना कर विवेक ख्या योगी की तस्त पर लिया है ना कि विवेक ख्या मनुष्य की प्रज्ञा प्रज्ञा कर यहां पर, उन्नत स्तर जो है ना वो मलाप गित प्रत्यंतरा उत्पाद से व्यक्त होता है लग गया? कि ऐसे योगी की प्रज्ञा सात प्रकार की ही होती है अब उसमें तद यथा हुआ जैसे सात प्रकार देखेंगे परिज्ञातम हेयम न अस्त पुनः परिज्ञयम कि की हेयम परिज्ञातम क्या होता है दुख दुख दुख या तो दुख रूप संसार कह सकते हैं कि दुख रूप है क्या है? दुख, रूप? दुख दुख दुख रूप संसारम संसार को जान लिया दुख रूप संसार अच्छी प्रकार ज्ञात हो गया परि है ना परिका ज्ञात हेयम दुख रूप संसारम दुख रूप संसार परिज्ञा कम अच्छी प्रकार से ज्ञात हो गया अस्त पुनः परिज्ञा अस्थित अस्त योगी के लिए विवेक ख्या से युक्त योगी का पुनः जानने योग्य कुछ नहीं है पुनः कुछ नहीं लग गया संसार को जान लिया उसने तो ऐसा जान लिया कि ये संसार जो है, हे, है ये त्रिगुणात्मक है दुख देने वाला है बंधन का कारण है इस प्रयोग को तो जान लिया है न ऐसा बात में ये बंधन का कारण है सूची है फिर गुणात्मक है अनात्मा है ऐसा जान लिया करता है कि है अच्छी प्रकार जान लिया अक्ष इस योगी का पुनः अक्सुन इस योगी को जानने योग्य कुछ भी नहीं है जान लिया अब कुछ जानने योग्य नहीं है क्यूँकी क्या है वो उसको जब तो विवेक हो गई है तो आत्मा को भी जान लिया संसार को भी जान लिया फिर गुणात्मा के अब कुछ जानने योग्य बचा अब तो कुछ इच्छा रहती नहीं है तो इस प्रकार की प्रज्ञा होगी प्रज्ञा मतलब उसी बुद्धि इस तरह की उसकी बुद्धि होगी है तो दूसरा बताते हैं क्षीण हे हेतवा हे कर्क क्या है दुख रूप संसार और दुख रूप संसार के हेतु दुख रूप संसार के हेतु क्या हे है अविद्या अविद्यामिता राग द्वेश अग्निवेश अविद्या आदि हेतवा रूप जन है ना कि सार दुख रूप संसार संसार के कारण अविद्या आदि छीण हो गए यहाँ छीणा करते ये संसार के कारण अविद्या आदि आदिष्ट हो गए न पुनः एते श्याम क्षेत्र अस्थित पुनः एते श्याम क्षेत्र न अस्ति, पुनः इन पुनः इनका क्षेत्र नहीं है मतलब पुनः यह छीण करने योग्य नहीं है अथवा के ये पुनः ये विनाश करने योग्य नहीं है जो विनष्ट हो गया उसका पुनः विनाश करना है क्या तो उसको अच्छी तरह नो में आता है दो पहले है ना कि सब कुछ जान लिया दुख रूप संसार संसार जान लिया अब कुछ जानने योग्य ऐसा एहसास होगा हो कुछ भी जानने योग्य नहीं है तब हो गया कृषाश हो गया दूसरा क्या है की ये दुख दुख रूप संसार के हेतु अद्या आदि नष्ट हो गए अब अब जो है नष्ट करने योग्य खुशी हो चुके ना न जानने योग्य है ना कुछ यह करने योग्य है ऐसा साक्षात्तम निरोध समाधि न हनम तो निरोध समाधि तो करते अर्थ असंप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा हान का साक्षात्कार कर लिया हान का अर्थ क्या मोक्ष असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा मोक्ष का साक्षात्कार कर लिया कर या मोक्ष का पहले क्या आया था संयोगा भाव आ? अध्ययन लेना समाधि असंप्रज्ञा समाधि समाधि में चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध होता है तो कोई अनुभव आता है क्या तो ये है असंप्रज्ञात समाधि के बाद में असंप्रज्ञात समाधि के बाद में ऐसा कह सकता है व्यक्ति की या हन से ले लेना पहले तो संयोगा भाव तो हन कहा है ना किसको हान है? और एक जगह हन पहले ध्यान होगा तो आपको ये अविद्या को भी आया था ज्ञान से अविद्या से मोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है बल्कि मन में अविद्या होने से मोक्ष मुक्त आया था ना तो यहाँ अविज्ञानिवृत्ति करना अच्छा है कि असम समाधि के द्वारा अविद्यावृत्ति का साथ कर लिया मतलब असम समाधि से उठने के बाद में ऐसा वो विचार कर सकता है कि यदि अविज्ञा होती तो हमारी असंप्रज्ञा समाधि नहीं होती और असंप्रज्ञा समाधि हुई इसका मतलब मेरी अभिज्ञा नहीं।, नहीं तो अभिद्या रूप मोक्ष का साक्षात्कार कर लिया और हमने क्या बताया असंप्रज्ञा समाधि के द्वारा मोक्ष का साक्षात्कार कर लिया अब देखो यहाँ दुख निवृत्ति लेना है यहाँ टीका ऐसे लगाते हैं देखो ये बढ़िया लगाया है इन्होंने ऐसा लगाया है बढ़िया लगाया इसको फिर ऐसा लगाइए असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा होने वाला मोक्ष का साक्षात्कार असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा होने वाला मोक्ष निरोध समाधि हनम असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा होने वाले मोक्ष का फिर यहाँ इन्होंने अध्यय किया है संप्रज्ञात समाधि ये संप्रज्ञात समाधि के द्वारा साक्षात्कार कर लिया संप्रज्ञात समाधिना का अध्ययन करके लगाया गया है क्या अर्थ होगा निरोध समाधि के द्वारा होने वाला मोक्ष का हमने संप्रज्ञा समाधि से साक्षात्कार किया है आ जा इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में किसी भी प्रकार की साक्षात्कार नहीं है तो क्या अर्थ हो जाएगा असंप्र निरोध समाधि के द्वारा या असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा प्राप्त होने वाले मोक्ष का क्या कहेंगे असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा प्राप्त होने वाले मोक्ष का मैंने संप्रज्ञात समाधि के द्वारा साक्षात्कार कर लिया जिसके द्वारा साक्षात्कार कर लिया ये अर्थ इसलिए ठीक है अब मोक्ष का साक्षात्कार कर लिया तो मोक्ष का चाहे निवृत्ति करो अथवा बुद्धि पुरुष के संयोग का अभाव करो दोनों अर्थ हो जाएंगे हो जाने का वास्तव में संयोग नहीं है तो अज्ञान के कारण है तो क्या हो जाएगा असम्प्रज्ञात समाधि के द्वारा प्राप्त होने वाले मोक्ष का मैंने किसते साक्षात्कार किया संप्रज्ञात समाधि अध्याय करके कर लगाया ये अच्छा लगा है क्योंकि उसमें कोई भक्ति भी नहीं है संप्रज्ञात में भावितो विवेको हानोपया ये हानोपाया करते मोक्ष उपाय मोक्ष का उपाय क्या विवेक की विवेक छाती रूप मोक्ष के उपाय का हमने विवेक छाती रूप मोक्ष के उपाय को संपन्न कर लिया भाविता का क्या संपन्न कर लिया विवेक छाती रूप मोक्ष के उपाय को हमने संपन्न कर लिया ऐसा लगेगा उसको अनुभूति होगी कि मोक्ष का साक्षात्कार कर लिया और विवेक छाती रूप मोक्ष के उपाय को संपन्न कर लिया मतलब मोक्ष का साधन हमको प्राप्त हो गया तो ये जो है ना चार आये ना चार ऐसा चतुष्टी प्रज्ञा याकार विमुक्ति ये चार प्रकार वाली ये चतुष्टी है नज्ञा यह चार प्रकार की प्रज्ञा के का, कार्य की, का। का की निवृति है प्रज्ञा करके बुद्धि बुद्धि के कार्य यह ऐसा किसका विशेषण है कार्य की विमुक्ति का प्रज्ञा के तो कार्य का अभाव या प्रज्ञा के कार्य की निवृति चार प्रकार की है प्रज्ञा के कार्य की निवृति निवृत्ति ही तो है लेको कैसे पहला क्या है परिज्ञातम हेयम नुनः परिगेयम अस्ती पुनः परिगेय नहीं है तो बुद्धि के कार्य की निवृति है ना दूसरा छीना है नुना एक इंसान क्षेत्र अस्थित पुनः क्षेत्र नहीं है तो बुद्धि के कार्य की निवृत्ति तीसरा क्या है कि संप्रज्ञात समाधि के द्वारा प्राप्त होने वाले मोक्ष को मैंने संप्रज्ञात समाधि से साक्षात्कार कर लिया तो अब कुछ साक्षात्कार करने योग्य है तो यहाँ भी बुद्धि के कार्य की निवृति है और फिर क्या है कि मोक्ष के विवेक रूप मोक्ष के उपाय को हमने संपन्न कर लिया तो आगे कुछ संपन्न करना है क्या तो यहाँ पर प्रज्ञा या करके बुद्धि के और कार्य विमुक्ति बुद्धि के कार्य की निवृत्ति चार प्रकार की है ऐसा विशेषण किसका है कार्य विमुक्ति का ये बुद्धि के कार्य की निवृति चार प्रकार की बेटो तो बुद्धि के कार्य की निवृत्ति चार प्रकार की है आगे ध्यान देना सात प्रकार की बताई थी ना प्रज्ञा प्रांत भूमि कितने से बचे तीन चित्त के सूत्री चित्त की निवृत्ति तीन प्रकार की है चित्त की निवृत्ति पहले क्या है कि चित्त के कार्य की निवृत्ति प्रज्ञा है ना चित्त के कार्य की निवृत्ति चार प्रकार की और चित्त की निवृति लक्ष्य की सूखता निवृत्ति चित्त की लक्षित की भी निवृत्ति होना चाहिए पहले तो चित्त के कार्य की निवृत्ति लक्षित का कार्य शेष नहीं है चित्त तो शेष है चित्त का थे थे थे थे नहीं चित्त तो फेष का यहाँ चित्त की हैं। भी निवृत्ति बताते है तू किन्तु चित्त विमुक्ति की चित्त की निवृत्ति तीन प्रकार की कही जाती है जैसे चरिताधिकारा बुद्धि बुद्धि चित्त प्रज्ञा पर्याय है ना की एक चरिताधिकारा बुद्धि का बुद्धि कृतार्थ भी कृतार्थ भी बुद्धि अब जरूरत है रहने की कृतार्थ भी बुद्धि और यहाँ गुणा गुण से चतुरस्तम गुण लेते हैं तो प्रसंगानुसार यहाँ पर गुणा से लेना है कि गुणों के कारण कौन कौन सुख दुख बुद्धि की वृत्तियाँ गुण से लेना है क्या यहाँ पर सुख दुख बुद्धि की वृत्तियाँ गुणा से लेना है सुख दुख रूप वृत्तियाँ गिरिशिखर कूट चुता युराण गिरिशिखर का अर्थ है की पर्वत का शिखर शिखर सि� जानते हाँ की पर्वत के शिखर के अग्रभाग कूट करते अग्रभाग अग्रभाग समझते है ऊंचा वाला शिखर का अंतिम भाग तो क्या करेंगे अग्रभाग की पर्वत के शिखर के अग्रभाग से गिरे हुए चुका है ना? पर्वत के शिखर के अग्रभाग से गिरे हुए पत्थरों के सामान ग्रावणा है ना? ग्रवणा करते फाषाणा ये पत्थरों के समान जैसे पर्वत के शिखर के अग्रभाग से गिरे हुए पत्थर अब क्या होंगे नीचे ही तो गिर करके टुकड़े हो जाएंगे उनके इतने ऊँचे गिरेंगे नष्ट होंगे तो अब तो लगाएंगे पर्वत के शिखर के अग्रभाग से गिरे हुए पत्थरों के समान गुणा का अर्थ है की सुखादी प्रत्या सुखादी किसके समान है पर्वत के शिखर के अग्रभाग से गिरे हुए पत्थरों के हुँ। समान कौन सुखादी प्रत्या जब सब कुछ सम्पन्न हो गया विवेक छाति हो गयी और क्या है की बुद्धि भी निवृत्त होने वाली है तो बुद्धि की वृत्तियाँ रहेंगी नहीं बुद्धि ही निवृत्त होने वाली है तो बुद्धि की सुखादी वृत्तियाँ रहेंगी तो पर्वत के शिखर के अगर से गिरे हुए पत्थरों के सामान सुखादी वृत्तियाँ निरव करते आश्रय रहित होकर आश्रय रहित होकर है न आश्रय रहित होकर के आश्रय क्या है बुद्धि बुद्धि क्या है की होना चाहती है आश्रय रहित होकर के स्वाकार प्रलया मुखा कारणे कर अपने कारण प्रधान में प्रधान सबका कारण है न की प्रधान में प्रलया विमुखासन की प्रलय में ए... प्रलय की प्रधान अपने कारण प्रधान में लीन होने के लिए उन्मुख होकर लीन होने के लिए उन्मुख होकर तेन सा अस्तम गचं की तेन सा पर बुद्धि के साथ बुद्धि के बताइएंक्ति लगायेंगे पर्वत के शिखर के अब गिरे हुए पत्थरों के समान समान आश्रय रहित होकर या इनके समान सुखादी वृत्तियाँ निरवस्थाना कर आश्रय रहित होकर के में, मुख कर, में, प्र, मुख प्र, प्रधान में होकर प्रधान में होकर के इसका मतलब क्या होगा में लीन होने के लिए तैयार प्रधान में लीन होने के लिए तैयार होकर तेल तेल चित्ते चित्त के साथ या बुद्धि के साथ अस्तम गर्थ किया टीकाकारों ने अस्त बहुत अच्छी अस्तोन्मुखंती अस्तोन्मुख समझते हैं, आ, होने के लिए हो जाती है अस्त होने के लिए हो जाती उन्मुखने के लिए उन्मुख ये हम चलो हम अस्त हो जाती है इसी प्रकार हम पंक्ति को लगा रहे हैं फिर बाद में दूसरा विचार करेंगे जैसा लिखा है वैसी अरबाज में कर रहा हूँ देखिये पर्वत के शिखर के अग्रभाग में स्थित पर्वत के शिखर के अग्रभाग क्या रहे पर्वत के शिखर के अग्रभाग से गिरे हुए पत्थर के समान गुणाह वृत्तियाँ आश्रय दृय के लिए उन्मुख होकर प्रधान में लीन होने के लिए उन्मुख होकर से नशा है कि चित्त के साथ या बुद्धि के साथ अस्त हो जाती हैं। बुद्धि के साथ कौन अस्त हो जाती है गुणा बुद्धि की अच्छा किसके साथ बुद्धि के साथ तो भी नहीं है। हो जाती यही मैंने अर्थ किया है दर मैं देखता आगे के से, क्या यही है या कुछ बदलेंगे तो आगे चलो फिर बताएंगे न क्या ऐसा प्रवलीना नाम पुनः अस्त उत्पादा प्रयोजना भावार न क्या ऐसा प्रलीना नाम पुनः अस्त उत्पाद प्रयोजनाभाव क्या प्रलिना नाम एसाम लीन होने वाली इन बृत्तीयों का या इन गुणों का लीन होने वाले, उत्पादा, वाले इन गुणों का की पुनः उत्पत्ति नहीं होती पुनः अस्थित पुनः उत्पादन अस्थित लीन होने वाले इन गुणों की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है कि उनका अब कोई प्रयोजन नहीं उनका अब कोई प्रयोजन नहीं।, yeah. नहीं है एक अवस्थायाम इस अवस्था में इसे ठीक है जैसा हमने पढ़ाया अस्तंग छंद तो कर लो है ना लीन हो जाती है एक अवस्था, तो इस अवस्था में गुण सम्बन्धा की गुण के संबंध से रह गुण के संबंध से गुण कौन है सतुस्तमानुसारी बुद्धि की वृत्तियाँ है ना इस समय तो गुण के संबंध से रहित स्वरूप मात्र ज्योति का अर्थ है की स्वयं इसका अर्थ है ज्योति का अर्थ है की स्वयं प्रकाश क्या अर्थ होगा हाँ स्वयं प्रकाश चिन्ह मात्र या स्वयं प्रकाश चेतन तो ज्योति का अर्थ क्या होगा स्वयं प्रकाश चेतन मल रहित तथा तो केवल की प्राप्ति वाला होता है केवली है ना? का अर्थ है केवल की प्राप्ति वाला होता है इस अवस्था में गुण के सम्बन्ध से रहित स्वयं प्रकाश चेतन दोष रहित तथा केवल की प्राप्ति वाला होता केवल की प्राप्ति वाला होता है किसकी प्राप्ति वाला लग जाएगा इस अवस्था में के गुण के संबंध रहित स्वयं प्रकाश चेतन मल रहित तथा कैवल्य की प्राप्ति वाला पुरुष होता है इस अवस्था में कौन पुरुष इस अवस्था में पुरुष इस अवस्था में पुरुष गुण के संबंध रहित स्वयं प्रकाश चेतन दोष रहित तथा कैवल्य की प्राप्ति वाला होता है कौन होता है पुरुष चेताम सप्त विधाम प्रांत भूमि प्रग्ञ अनुपत प्रांत भूमि प्रग्ञ है ना कि इस ऐसा लगाना सात प्रकार वाली इस उन्नत स्तर की प्रज्ञा को जानने वाला या क्या कहेंगे सब तो भी राम भूमि भूमि है ना कि उन्नत स्तर वाली प्रज्ञा कितने प्रकार की सात प्रकार वाली उन्नत स्तर की प्रज्ञा को देखने वाला इस प्रज्ञा को देखने वाला या प्रज्ञा का साक्षी सात प्रकार वाली उन्नत स्तर की प्रज्ञा को देखने वाला या अनुभव करने वाला पुरुष कुशल है ऐसा कहा जाता है कुशल है ऐसा कहा जाता है या कुशल का है जीवन मुक्त है है ना इस सात प्रकार वाली उन्नत स्तर की प्रज्ञा का अनुभव करने वाला प्रज्ञा का अनुभव करने वाला पुरुष जीवन मुक्त है ऐसा कहा जाता है ठीक है चित्त से प्रत्येक है कि चित्त का लय होने पर भी चित्त का लय होने पर भी मुक्त है मुक्ता कुशला कुशला करते है वही जीवन मुक्त है ना इस चित्त का लय होने पर भी वो जीवन मुक्त है वह मुक्त है जीवन मुक्त है इस भगवती करता है ऐसा ही व्यवहार होता है क्योंकि वह है। वो कैसा है उसकी बुद्धि की ठहरती नहीं वृत्तियाँ जैसे पर्वत के भाग से गिरा हुआ शिखर वो क्या पर्वत के शिखर के भाग से गिरा हुआ पत्थर आश्रय होकर नीचे आ जाता है ना तो वैसे बुद्धि की वृत्तियाँ चित्त के सही प्रख्या प्रख्यात में पहुंच जाती है तो उसकी सात प्रकार की प्रक्रिया कही ना अच्छा ओम पूर्ण पूर्णिदम